मेरे दोस्तों वेलकम बैक के पीजी टेक में एक और नई टेलीकॉम न्यूज के साथ बीएसएनएल ने हाल ही में अपना नया चारो रुपए वाला प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है जो खासकर उन यूजर्स के लिए है जो कम कीमत में लंबी वैलिडिटी और अच्छा डेटा चाहते हैं इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है इसकी बहत्तर दिन की वैलिडिटी यानी एक बार रिचार्ज करो और लंबे समय तक बिना टेंशन के इसका इस्तेमाल करो इसके साथ आपको रोज दो डेटा मिलता है जो सोशल मीडिया वीडियो देखने और नॉर्मल इंटरनेट यूज के लिए काफी है इसके अलावा इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस की सुविधा भी दी जाती है डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट बंद नहीं होता बल्कि कम स्पीड पर चलता रहता है जिससे जरूरी काम जारी रखे जा सकते हैं अगर आप ध्यान दें तो आजकल ज्यादातर कंपनियां 28 दिन वाले प्लान दे रही है जिससे यूजर्स को बार बार रिचार्ज करना पड़ता है लेकिन बी का यह बेहतर दिन वाला प्लान इस मामले में थोड़ा अलग नजर आता है और यूजर्स को ज्यादा राहत देता है अब बात करते हैं एक और प्लान की जो ज्यादा लोगों की नज़र में नहीं आता लेकिन काफी काम का है दो वाला प्लान इस प्लान में आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है यानी लगभग पूरा महीना कवर हो जाता है इसके साथ रोज 2.5 पॉइंट जीबी डेटा मिलता है जो चार रुपए वाले प्लान से भी ज्यादा है साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस भी मिलते हैं ये प्लान खासकर उन यूजर्स के लिए सही है जो हर महीने रिचार्ज करते हैं और ज्यादा डेली डेटा चाहते हैं अगर दोनों प्लान को समझे तो बी एस दो तरह के यूजर्स को टारगेट कर रहा है चार सौ रुपये वाला प्लान उन लोगों के लिए है जो लंबी वैलिडिटी चाहते हैं जबकि 225 सौ रुपये वाला प्लान उन यूजर्स के लिए बेहतर है जो हर महीने ज्यादा डेटा के साथ रिचार्ज करना पसंद करते हैं तो अगर आपको बार बार रिचार्ज से बचना है तो चार सौ रुपये वाला प्लान आपके लिए सही रहेगा और अगर आपको ज्यादा डेटा चाहिए और आप हर महीने रिचार्ज करते हैं तो दो सौ वाला प्लान ज्यादा फायदेमंद हो सकता है अंत में बस यही कहना है कि रिचार्ज करने से पहले अपनी जरूरत जरूर समझें ताकि आप अपने पैसे का पूरा फायदा उठा सकें ऐसी ही और काम की टेलीकॉम न्यूज के लिए जुड़े रहे केपीजी पी टेक के साथ धन्यवाद